की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर श्री राम परिहार के ललित निबंध में से एक अंधेरे में उम्मीद चिड़ियों की किलबिल के साथ जागती है बेटिया चिड़िया खिड़की से फुर्र हो किरणों के पंख नापती आकाश हो जाती है बिटिया बिस्तर से उठती है पुकार प्रश्नों की शाखा प्रशाखाओं में कमरे कमरे बढ़ती है और पूरा घर हो जाती है बच्चों के स्कूल जाते ही घर बेमौसमी पत्तों ऐसी झड़ने लगता है धींगा मस्ती करती चिड़िया चेचे भर धूप से घर बनाए रखती है फूल चाहे गमलों में ही हंसते हो चिड़िया चाहे खिड़की के पल्लों पर चेचे चलती हो बच्चे चाहे दांत किटकिटाते -किट अंधेरे में हंसते हो कुल मिलाकर ये सब घर को एक ताज़ा सुबह देते हैं सुबह को जिंदा रखने के लिए घर चूल्हे चौके किवाड़ों, खिड़कियों के जरिए आधारहीन आकाश में आशा की उंगली पकड़कर निकल पड़ता है बिना खिड़की का मकान गोदाम होता है घर नहीं बिना आस के हृदय यंत्र होता है मन नहीं खिड़की घर की आख होती है और आशा मन की आशा की खिड़की खुलते ही पूरा जीवन चहकने लगता है जीवन में आशा पर हंसी सरीखी है अंधेरे में प्रकाश की रेखा है रेगिस्तान की पीठ पर नदी की झूल है बूढ़े पेड़ के हाथों जैसे किसी ने मुठ्ठी भर फूल रख दिए हों। आशा का खिलना जैसे, जैसे पलाश, पलाश की सुगंध से, से वन का महक महक उठना झुलसती धरती पर दूध का अंगड़ाई लेने लगना खाली डिब्बे में जैसे, जैसे रोटियों का भर जाना आकाश की सड़क, सड़क पर जैसे चंद्रमा का बहकते हुए चलना सन्नाटे में जैसे मुट्ठी भर शब्द बीजों का अंखुआना सुने आंगन में जैसे बेला का महकना प्रतीक्षातुर क्षणों में जैसे घुंघरू का बज उठना और पतझड़ को धकेल कर वसंत का लहकना आशा संघर्ष पथ की प्रेरणा है नियति की जकड़नों से वही उबारती है एक पथिक परदेश जा रहा है शाम हो गई। मंजिल अभी दूर है अंधेरा गहराने लगा जंगल का सूना पत्थ वह रास्ता भटक गया अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ न सूचे पीछे शे दहाड़ रहा आगे असूझ अंधेरा वह भटकता रहा बड़ी देर तक इतने में दूर कहीं एक दीपक टिमटिमाता दिखाई दिया उन दुर्दांत क्षणों में आशा की एक किरण और मन को दीपक से जोड़ गई आशा ने मार्ग की सारी बाधाओं को पार करवा, उसे करवाहरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जहां दीपक जल रहा था समुद्र की छाती पर नाव खेते मछुआरे दूर दूर तक मछलियों की तलाश में चले जाते अपने प्रिय के लौटने की आशा में प्रिया मंजुषा में दीप रखकर समुद्र किनारे ऊंचा लटका देती और कामना करती यह दीपक उनका पथ प्रदर्शक बने दहाड़ते सिंधु के थपेड़ों और अंधकार में फंसे नाविकों में दीपक देखते ही आशा नाचने लगती है वे किनारा बाजा जी उस आशा ने हजारों हजार धड़कनों को डूबने से बचाया है उन्हें किनारे का सुख दिया है जीवन के निविड़ अंधियारे में आशा की एक ज्योति रेख सुबह के द्वार तक ले जाने में पर्याप्त है देवकी और वासुदेव आठवें पुत्र को पानी की आशा में कारावास का दुख झेल गए बेटे को बचा जाने की आशा मन में सहेजे सूची भैद्य अंधेरे को चीरते वर्षा से बेपरवाह उफलती यमुना को पार कर गए उनकी आशाएं कृष्ण के रूप में अनेकानक लीलाए बन कर हमारी सांस्कृतिक विरासत सिद्ध हो गई राम के वनवास से लौटने की आशा में साकेत वासी अवधि बिता गया प्रोशित पति का उर्मिला ने तो 14 वर्ष के लंबे समय की चट्टान को आशा की ही छेनी से तिल तिल काटा प्रेम के मार्ग में दुख सहता हुआ प्रेमी अपना सब कुछ लुटा देता है उषा से लेते लेते शरीर का वायु तत्व निकल जाता है आंसुओं में सारा नीर ढर जाता है देह की कांति चली जाती है शरीर हाड़ का ढांचा मात्र रह जाता है तथा चारों तरफ शून्य भर जाता है फिर भी प्रिय मिलन की आस नहीं टूटती विरहणी कौं से अपने शरीर का मांस खा जाने को कहती है लेकिन आंखों के बारे में निवेदन है कागा सप्तन तन खाइयो चुन चुन खाइयो दो नैना मत खाइयोलन की आस आशा के सहारे व्यक्ति पहाड़ जैसी जिंदगी काट देता है एक विधवा अपने नन्हे बच्चे के भविष्य की आशा में जीवन की सारी पीड़ा और समाज का जहर भी पी जाती है उसका बच्चा बड़ा होगा उसके दिन फिर लौटेंगे पेड़ वसंत की आशा में पज्जर की मार सह जाते हैं रूखी और निर्वसन डालियों पर फिर श्रृंगार होता है स्वर की देवी कोकिला फुदक फुदक कर फिर राज करती है मधुमास आता है चाचक की आस उसे एक निष्ठ बनाती है उसके लिए नदी सरोवर समुद्र तुच्छ है स्वाती बिंद की आशा, आशा में निरंतर, निरंतर बादलों की ओर देखता रहता है एक, एक दिन स्वाती के बादल घिरते ही उसकी तृष्णा तृप्त होती है इतिहास पुरुषों की आशाओं में समूह हित की विराटता छिपी हुई है उनकी आशाए पावस घन की तरह सब पर बरसकर व्यक्ति व्यक्ति में हुमस भर देने का मादा रखती थी बादल करोड़ो को जीवन देने के लिए बरसकर मिट गया स्वतंत्रता का एक एक दीवाना भारत के करोड़ों लोगों पर नुछावर होता चला गया महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों नाम जिनके भीतर स्वतंत्रता की आस पलती रही जुल्म सहते रहे वीर सावरकर को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर की जेल में काला पानी की सजा हुई एक ही कोठरी में नौ साल रखा गया यह कोठरी तीसरी मंजिल पर थी उसके नीचे फांसी घर बना हुआ था मां भारती के जितने वीरों को फांसी दी जाती थी वीर सावरकर को कोठरी से बाहर निकालकर मृत्यु का वह खतरनाक खेल दिखाया जाता था नौ साल में सतासी शहीदों को उस जगह फांसी दी गई। सावरकर जंजीरों की टूटन की आज लिए यह त्रास झेल गए एक अटूट आशा कि भारत माता के भाल पर स्वतंत्रता झिल मिलाएगी इन अमर सेनानियों की आशाओं ने उन्हें खुद को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था उनका कुछ नहीं था करोड़ों लोगों से बने इस देश का सुख दुख उन्हें भीतर कसमसा रहा था उनकी आशा मन मन की प्रतिनिधि बन चुकी थी किसान को सारी फसल नहीं मिलती पेड़ के सारे फूल उसके नहीं होते सब रात दिवाली नहीं होती हर सांस सुख की नहीं होती सब बादल नहीं बरसते हर सुबह सूरज बेरोक टोक नहीं निकलता हर ऋतु में बसंत की आशा नहीं होती हर यात्रा सफलता का दावा नहीं कर सकती आदमी की हर आशा पूरी नहीं होती न जाने कितनी आशाएं तो कुवारी ही घाम में सूखती हुई घास की तरह कुड़मुड़ जाती है कितनी ही अकाल मौत मर जाती है परिस्थितियाँ पंखों पर सवार हो इस तरह कसती हैं कि व्यक्ति की उड़ान रुक जाती है पिछले तीन साल का आंखों का पानी तक सूखा डालने वाला सूखा और ऊपर से महंगाई का वज्र इस बरस थोड़ी उम्मीद है कि दिवाली के दियो में थोड़ा तेल डबरा जाए बुजुर्ग कहते हैं एक जमाना था पूरा घर दियो से जगमगाता था आज गृह लक्ष्मी दीयों की गिनती करती है धनतेरस के तेरह चौदह के चौदह और, और अमावस, अमावस के दो चार और ज्यादा इस संख्या में और कटौती हो रही है धनतेरस चौदह को पाँच पाँच में ही काम चलेगा अमावस को पंद्रह यह गिनती तब शुरू होती है जब हाथ अधिक हो काम कम मुंह अनेक हो चीजें थोड़ी जरूरतें ज्यादा हूँ साधन कम चीजों के ढेर पर दो चार बैठे बैठे गरिया रही हूँ बाकी जमात कटोरी बजाती हूँ तभी ठीक तभी आशा अपने जन्म पर रोती है आशा के भी अलग अलग तेवर होते हैं अलग अलग तरह का पागलपन होता है अलग अलग किस्म का जुझारूपन होता है एक आशा निरीवैयक्तिक होती है इस तरह की आशा आदमी के हमेशा आसपास चलती है आदमी की निजी जिंदगी के दायरो के भीतर अनेक तरह के अनेक रंगों के सूत्र रचती रहती है कभी कभी यह अतिरिक्त मतलब परस्त आदमी की आँख में मोतिया भिंद बनकर बैठ जाती है यह आशा व्यक्ति को आगे जरूर बढ़ाती है लेकिन इसके अंधेरेपन की वजह से आदमी गलत वस्तु की प्राप्ति गलत तरीके से और कभी कभी सही स्थिति की प्राप्ति भी गलत साधनों से करने की कोशिश करता है परिणाम संसार में समाज गौण और आदमी मुख्य होता जाता है साधन संपत्ति पद और, और अधिकार समूह से छिनकर कर व्यक्ति केंद्रित होने लगते हैं। होता यह है कि चंद जिंदगी गुल्छर्रे उड़ाती है और एक बड़ी बिरादरी जीवन की प्राथमिकताओं की ही मोहताज होती चली जाती है ऐसी स्वार्थ लिपटी आशा हलत ज्यादा मचाती है डमरू जोर से बजाती है और समूह के बीच गफलत फैला जाती है आम आदमी को सपने बांटती है और यथार्थ का भोग खुद करती है ऐसी दशा में ईमान का सत्य सड़क किनारे धुआ होकर टुकुर टुकुर देखता रहता है लेकिन यह रगड़ धसक्कत ज्यादा दिन तथा बहुत देर तक नहीं चलता जन जन के भीतर का तेल इकट्ठा होता है और आज का दीपक झकझका ज़क उठता है काली रात में भी यह दीपक अंधेरे के चेहरे की एक एक परस से करोड़ों लोगों को वाकिफ कराता है उन्हें सुबह तक चलते रहने के लिए तैयार करता है उसके बाद उसके बाद जो सुबह आती है उसकी ललाई और जीवन का एक रंग होता है वह सुबह आएगी उस दिन चिड़िया खिड़की से फुर नहीं होगी बल्कि वह बिटिया के साथ आंगन में फिपकेगी और पूरे घर को सिर पर उठा लेगी अंधेरे में उम्मीद अभी बाकी है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रीराम परिहार का ललित निबंध अंधेरे में उम्मीद वाचक स्वर भारती परिमय